नहीं निराश पदार रज सर्प मृग दृष्टिका देचित उपलब्ध के नच्त किस संसार में देखा गया है कि वही राज्य सर्प मृग दृष्टिका इत्यादि बिना कोई अधिष्ठान के भ्रांति होता हुआ किसी के द्वारा भी अनुभव सिद्ध नहीं है अर्थात जिस किसी को भी जो कुछ भी भ्रांति होती हो चाहे रज सर्प भ्रांति हो चाहे मृगदृष्ट का भ्रांति हो चाहे कोई भी भ्रांति हो वह साधिष्ठानी होगा सास्पदी होगा निरास्पद निर्धिष्ठान नहीं हो सकता अतव माया अविद्या स्वीकार करना ही होगा अविद्या अनादिर्वाच्य कृताश्च माया विजाद उत्पन्नाश्च इसलिए अविद्या जो अनादि है अनिर्वाच्या है उसके रुत माया रूपी बीज से उत्पन्न अविद्य माया अंगीकारा इसलिए अविद्या को ही माया जब से स्वीकार कर कहा जा रहा है दूसरी पंक्ति विवादास्पद संपूर्ण जगत सत्य उपादान वाला है ब्रह्म रूपी उत्पादन वाला है कल्पित होने के नाते रज सर्प के समान भाई कह सकता है भाई नहीं साधि गलता दोष आ जाएगा असत उपादान से भी हम कर लेंगे कहते ऐसा कहा दृष्टान बताओ जितनी भी भ्रांति है सदरूपी अधिष्ठान में हुआ अधिष्ठान में कभी नहीं हुआ यह था रज्वाम प्राप्त सर्पोत्पत्ति रज्वात्म सर्प एव आसित क्योंकि रज्जु में सर्पोत्पत्ति से पहले रज्जु रूप सर्फ वहां पर था यह मानना पड़ेगा जैसे मृतिका में घटोत्पत्ति से पहले मृतिका के रूप में घट या नहीं दृष्टान दिए थे मूर्ति का भी मूर्ति जब पत्थर के सामने खड़ा है केवल उस समय भी उसको मूर्ति दिखाई दे रही है अंदर में अर्थात वह जो आपने चित्र दिया उसकी ठोस मूर्त रूप उस उस पत्थर के अंदर देखा है अर्थात तो मूर्ति उस समय पाषाणत्व विद्यमान है मूर्तित्व ने नहीं है जब बना देगा तब मूर्तित्व ने मूर्ति सामने है घटत्व ने घट, घट बाद में आया मृतिकात्व ने घट पहले से मृतिका में है यही मृतिकात्व घट मृतिका में ना हो तो घट मृतिका घट उत्पन्न नहीं हो सकता मूर्दित्व मूर्ति यदि पत्थर में न हो तो उस पत्थर से मूर्ति बन नहीं सकती है इधर से यहाँ पर भी समझो रूपेण सर्व यदि रज्जु में न होता तो रज्जु में सब की भ्रांति ही नहीं होती इधर से सद्रूपेण ये जो जितने भी हैं संसार सद्रूपेण जगत सत्य विद्यमान था अत जगद रूप जगत सत्य भ्रांति दिखाई दे रहा है, है या नहीं बात सद्रूपेण ब्रह्म रूपेणा यह जगत ब्रह्म में है और वह जगद रूपेण जगत जो है ब्रह्म में भ्रांति हो गई रज्जु रूपेण सर्प रज्जु में था आते सर्प रूपेण सर्प जो बाल में दिखाई दिया वो रज्जु में भ्रांति है मृतिका रूपेण घट मृतिका में है अच्छा घट रूपेण घट गट बाली जो मृतिका दिखाई दे क्या है वो भ्रांति है नहीं पचपा निषेध क्यों करना चाहिए भ्रांति को निवारण करने के लिए भ्रांति को निवारण कर ब्रह्म को में ग्रहण करना है हम समस्या क्या कर रहे हैं ब्रह्मत्व जगत को ब्रह्म में था आते वे जगद्रुप उन्द जगत को ब्रह्म ग्रहण कर रहे हैं हमें ग्रहण करना क्या चाहिए ब्रह्मत ब्रह्म को ग्रहण करना है ब्रह्म में उसके लिए क्या है जो ब्रह्मत्व जगत अपने पकड़ा ब्रह्म में वो जगत का निषेध किए विना ब्रह्म ब्रह्म कैसे अनुभव में आएगा से नायम सर्प जब तक तो निषेध नहीं होगा जिस व्यक्ति ने रज्जु में सर्प को था जो विद्यमान को, सर्प देख लिया है जो, उसको नायम सर्प सर्वभ्रांति सर्प निवृत्त हो जाएगी तो रजुत्त रज्जु का ज्ञान हो जाएगा यही सर्व का निषेध ही नहीं करेंगे तो रज्जु का ज्ञान कैसे होगा हो सर्वभ्रांति दूर कैसे होगा हो इसलिए कहते हैं हाँ कि ये था है। जमान ही यहाज्वाज्ज्वासी उत्पत्ति प्राग प्राणबीजात्मन सत्तम इधर से सकल भाव पदार्थों का मतलब पूरे ब्रह्मांड का उत्पत्ति से पहले किन रूपेण है वो प्राण बीजात्म नई वत्तम ईश्वर रूपी बीजात्म के रूपेण विद्यमान ईश्वरात्मक बीज प्राण मनुष्य ईश्वर बोल चुके हैं यहां पर विचार चल रहा है प्राण मनुष्य ईश्वर ईश्वर रूपेण हम सब विद्यमान ईश्वर सकल भाव ईश्वर में है सदा अब उसको सर्वभावत्व सर्वभाव को हम ईश्वर में देख रहे हैं भ्रांति है अब ईश्वर ईश्वर को हम ग्रहण कर लेंगे ईश्वर में तो भ्रांति उसके लिए निषेध करना नेति करना ये सब जरूरी है भक्ति। इसीलिए ही श्रुति भी कहती है ब्रह्म आत्म अग्रास ब्रह्म विदम मुंडषद है दो दो ग्यारह आते मग्रास्य गए एक चार एक इस प्रकार से निष्कर्ष दिया समझाते देखो प्राण शब्दित बीजम अज्ञात ब्रह्म सप्त लक्षण तदापन दिया प्राण शब्दित क्या है बीज है। बीज क्या चीज है अवस्था अज्ञात ब्रह्म अवस्था ही है अज्ञात रज्जो अवस्था क्या है ज्जुत्न सर्प हैज्जुन सर्प रज्जु में का अभी तो सत्तक्षण तदाप से तेतन सर्व जगत्पत्ति बीजात्मा श्राणो बीजात्मा व्यवहार योग्यतया जनती इसलिए वह उसी को व्यवहार योग्यतः अबाद उत्पन्न होता है जगत विद्यम की उत्पत्ति कने विद्यमान भावना उत्पत्ति प्राप्त दिए हैं, तो उसी को व्याख्या हो रही है इस प्रकार से आपने सर्वम जनिय प्राण इस प्रकार से सर्वम जनिय प्राण सारी चीजों को सब उत्पन्न करता है ये बीज रूपी प्राण इस्ध का है पहला पाद अर्थात तीसरा कार्यका का व्याख्या हुआ अब अंतिम पाद तेजो तेजुआ पुरुष इस तरह बोल रहे तेजो तेज रवे। अंशकार बोल रहे वा वास्तव में चेतन का कोई अंश नहीं है में वाश वा जीवालोकी जीव भूत सनातन कह देते है आप देखो मन में और जीवलोक कह दिया मेरा ही है इस जीवलोक में और आगे कहते जीव भूता अंश सनातन भी जब अंशांशी भाव है तो अनित्य हो जाएगा ना सनातन कैसे हो गया अंशांशी भाव का मतलब अवयव अवय, अवय, अवय भाव जो भी अवयव अवय विभाव अवय अवय वाला पदार्थ हो तो क्या होता है अनित्य होता है क्योंकि जो भी सावयव है वो अनित्य अब आपने ईश्वर भी कहा जीवभूत तुरंत कहती इसलिए सनातन ये मत सोचना अवयभाव समझ के अनित्य है तुरंत बोल दिया लेकिन ये अंशांशी भाव आप लोगों को समझाने के लिए है वास्तव में सनातन है। है, ये हमेशा वेदांत में होता है, उस अध्यारोप में आप सत्यता की भ्रांति न कर ले तुरंत उसके अपवाद बोली जाती है साथ साथ नहीं तो उसको पकड़ लोगे भगवान ने कहना अंश कह दिया अंश कह दिया अरे भाई अंश कहा है तो आगे सनातन में तो क्यों कहा तो सोचो सनातन होता तो पहले उसको बोलते सनातन तो अध्यारोपित सत्य उल्टा क्रम से बोलना चाहिए ना इन पहले क्या बोला, अंश बोला है बाद में सनातन बोला है है हमेशा अध्यारोप होता गीता में भी देखा सर्वेंद्र गुणावासम सर्वेंद्र विवर्जित देखो ठीक उल्टा बोल दिया अध्यारोप करके अपवाद निर्गुण ऐसा बोला जाता है साथ साथ इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि भाई ये जो कवि अंशाचकार सूर्य की किरण उसके अवय के जैसे लगते हैं वैसे चितात्मक से पुरुष से चेत रूपा जलार्घ समेदे न देवती देह भेदेशु भाव्य मना चेतो अंशो ये अंशव येक्षारकक्षण कितने दृष्टान समझा रहे जीव भाव को तीन तीन दृष्टांत दे दिया रवेर अंशवृष्टान जलार्क सम दूसरा दृष्टान अग्नि अग्निविस्वलिंगवत तीसरा दृष्टान से समझा एक ही पंक्ति के अंदर चिदात्मक पुरुषस्य रूपा चिदात्मक ये जो पुरुष है उसके चेत रूपा चला समाह उसके चेतो चैतन्य स्वरूप विशिष्ट ही जीव है उसी प्रकार जिस प्रकार से जलार्थ समान। जल में दिखाई देता हुआ सूर्य उपाधियों में जो दिखाई देता हुआ सूर्य भी वह एक द्वितीय सूर्य के समान ही है क्यों उससे भी कुछ प्रकाश निकलता ही है प्रतिफलन होता है जैसे वो सूर्य प्रकाश दे रहा है ये भी सूर्य प्रकाश देता है प्रतिफलन होता है। कई बार पानी आदि के सामने आप जाते अंक को है इतना लाइट मारता है ऐसा प्रतिफलन हो जाता चेतु उपाय वे जीव प्राग तेजस्व विश्व जो कि उपाधि के वजह से प्राग तेजस्व विश्व नाम से प्रसिद्ध हो जाता है स्वप्न जागृत अवस्थाओं को लेकर के कारण सूक्ष्म सूक्ष्मों को लेकर के वे कहा देव त्रिगादी देह देहदेश देव त्रिगादी अनंत शरीर भेद जो है चौरासी लाखा उनमें तीन अवस्था और तीन शरण को प्राप्त करता हुआ इस संज्ञा भेद से सुप्रसिद्ध हो जाता है यह जीव विभाव ऐसे प्रकाशित होता हुआ छे तो अंश वह उसी चेतनिका अंश के समान अंश जो तान उनको कौन पैदा करता है पुरुष पैदा करता है यह ध्यान देने लायक एक बात है जो भाष्कर जान की जो जो विस्तार क्यों कर रहे हैं इसका रहो दिखाना चाहते जीव तो माया उपहित चैतन्य से प्रकट हुआ और जो जड़ है वो उपाधि माया से उत्पन्न हुआ चैतन्यधिष्टित माया से जड़ उत्पत्ति हुई और माया उपहित चैतन्य से जीव पैदा हुआ चैतन्य का सृष्टि चैतन्य है जड़ का सृष्टि जड़ है अंतर क्या है इन चैतन्य से चैतन्य सृष्टि बिना उपाधि का नहीं माया रूपी उपाधि लिए बिना आप एक भी ब्रह्म अनेक जीव भाव प्रकट नहीं कर सकता जैसा अनेक घटस जलों के बिना कहा दिखेगा हमको लेकिन घटस जल बनेंगे कैसे घट घटके बिना घट चाहिए ना और घटगा से आएगा मिट्टी से आएगा पुरुषों नहीं पाएगा चेतन से नहीं वो तो जड़ वो क्या होगा फिर चैतन्य मायावचन जो ईश्वर है वो अपनी माया से बन जड़ों को पजा करेगा ईश्वर अपनी माया से जड़ों को पजा करेगा और माया विशिष्ट ईश्वर अपने को जीव प्रकट कर, कर देगा पुरुषाधीन चेतन सृष्टि और मायाधीन जड़ सृष्टि उपहित के द्वारा जीवन का बनता है उपाधि के द्वारा जड़ का बनता है लेकिन दोनों स्वतंत्रता पर नहीं परिना माया अपने आप बना लेगी? को तो नहीं फिर का ईश्वर भी अनेक हो सकता। से की एक में चेतन का अनेक चेतन रूप भाषित होने के पीछे माया उपाधि काम और अनेक जड़ दिखने के पीछे वह ईश्वर जो है उपहित जो चेतन है वह अपनी उपाधि माया को लेकर के माया से बनाता है अत एक दूसरे की सहायता से एक दूसरे की सृष्टि बना रही है यह बताना चाह रहे इसलिए कहते हैं ये जो पुरुष क्या करता है पृथक विषय भाव दिया, अलग अलग उत्पन्न करता है दो चीजों को एक विषय भाव लक्षणान तान पुरुषान अग्निविस्ंग लक्षण अग्नि के समान रूप वाले है ना जैसे अग्नि के समान रूप वाले कौन है वो चिंगार यहां उसे भी थोड़ा सा प्रकाश है जलाने की शक्ति थोड़ी सी है गर्मी भी थोड़ा सा दे देगा वो उष्णता है दाहता है प्रकाश करते संलक्षण है इस जीव में भी सब आनंद तीनों ही है संलक्षण है संलक्षणता के लिए उन्होंने दिया दृष्टांत अग्नि विश्वलिंगवत विलक्षणता के लिए दृष्टान दिया है पहले रवेर अंश रवि का अंश के समान क्योंकि होता क्या है रवि के जो सूर्य के किरण के समान जो किरण आ रहे हैं उपाधि के अनुसार वह सब अलग अलग हो जाएगा अलग दिखता है ना वो जल सूर्य जड़क जो है जल में दिखाई सूर्य जो है तो उसका रंग भी बदल जाता है उपाधि की वजह से लहर तो लहर जैसा हो जाएगा जैसा शिव लक्षण का दिखती है वो सूर्य बिल्कुल साफ सफेद दिख रहा है है है इन अग्नि में दिया जलार्ग कवच जीव लक्षण और जलार्ग के समान जीव लक्षण वाले इनको उन्होंने पृथक पृथक आगे जोड़ देने जनयती पृथक जनयती और इतना सर्वभावन और अन्य सकल भाव को कौन पैदा करता है प्राणो बीजात्मा प्राण रूपा बीजा तो पैदा करेगा पूर्ण ना जैसा पूर्ण नाभिर दृष्टान्त दिया था यथावर्ण नाविर सृजते गृह मंडनिषद एक एक सा दृष्टान जैसे समझाया वैसे यहां पर भी समझना इस बात को बहुत सुंदर ढंग से टिप्पण कार दो नंबर समझा देगा इसी बात को सूचित किया गया अतएव जड़, तो जड़ सर्जन उपन उपाधि प्रधानस्वूप असडसर्जन विजय जड़ की सृष्टि को कौन है उपाधि प्रधान उपाधि प्रधान जड़ सृष्टि उपहित प्रधान प्रधानस्वेण चेतन सृष्टि होती है आगे स्पष्ट कर दिया उपाधि प्राधान्य जड़ सर्जन चित प्राधान्य जीवसर्जन भाव सा प्राणे में जीवात्मा इसलिए प्राणरूपी बीच आत्मा कहने से उपाधि माया को लेंगे माया ईश्वर नहीं माया प्रधान ईश्वर को लेंगे ईश्वर प्रधान माया नहीं माया विशिष्ट चैतन्य में उपाधि प्रधान होता है कभी उपहित प्रधान हो जाता है कहा कौन प्रधान है उस पर निर्भर है जैसे पति पत्नी घर में है कहीं पर पति प्रधान हो जाता है व्यवहार पत्नी प्रधान रहती है रोसोई में क्या बनाना क्या नहीं बनना कितना बनना कैसे बनना ही तो मर्जी है हवा इसका हस्तक्षेप चलेगा नहीं और वो व्यवहार बाहर कर रहा है दुकान से का कर रहा है क्या धंधा करके पैसा ला रहा है उसमें कोई मतलब नहीं तो क्षेत्र दोनों का अलग कमाई का क्षेत्र पुरुष प्रधान हो गया और अपना रोसोई क्षेत्र में स्त्री प्रधान हो गई कि नहीं हो गई है दोनों विशिष्ट एक एक है दोनों इसलिए अर्धांगी नहीं अर्धांगा बोलते ना तो एक वस्तु है मायावचीन चेतन विशिष्ट एक वस्तु है लेकिन कहीं माया प्रधान और उसकी चेतन ईश्वर है और कहीं ईश्वर प्रधान माया गौण है इस गौन शब्दों का क्या प्रयोग करते हैं उपहित प्रधान और उपाधि प्रधान जब जवाब भी है अभी बैठे हैं तो क्या है आप उपहित प्रधान होकर काम कर रहे हैं आपकी चेतनता बुद्धिशक्ति विषय का काम कर रहे हैं और कहीं उखाड़ना है घोड़ना है खोद फाड़ करनी है तो वहां उपाधि प्रदान होता है जिम्मेदार क्या लगाना है वहां खोद रहे खोद रहे खोदते जाओ इतना तो उपाधि प्रदान हो जाता है काम इस तरह से एक व्यक्ति में भी उपाधि प्रदान होकर कहीं व्यवहार करते हैं हम कहीं चैतन्य प्रदान होकर व्यवहार करते है उसी प्रकार आप भी समझना है ये कहते हैं वायु प्राधान जड़ सृष्टि है ना जीव सृष्टि हुई है विषय विलक्षणताप क्योंकि दोनों का विषय अलग अलग है ना पुरुष से जो होगा चेतन से चेतन ही होगा और जड़ से जड़ उत्पत्ति का विषय जो है वो अत्यंत विलक्षण होने से उसके अनुसार कारण भाव की व्यवस्था भी देनी पड़ेगी यदि माया विशिष्ट चेतन नाम की वस्तु एक है एक होने का जो विशिष्ट में क्या होता है क्या विशेषण प्रधान हो गया क विशेष प्रधान हो गया विशेषण प्रधान विशे है उपाधि जड़ उससे प्रधान जो होता है तो जड़ सृष्टि हो जाती है विशेष जो प्रधान माने उपहित प्रधान हो गया चेतन प्रधान हो गया तो उसमें चेतन सृष्टिया मानी जाएगी इस तरह से एक कहीं ईश्वर कभी अपनी माया को लेकर चलता है कभी अपनी चेतन भाव प्रधान को लेकर चलता है चेतन भाव प्रधान करके वो अनेक जीवाकार हो जाता है और जड़ भाव प्रदान होकर सारा घटपटा सृष्टि बन जाता है ंगा इत्या दो एक बीस जैसे अग्नि से छोटी छोटी चिन्हियां निकलती हैं उसी प्रकार से की उत्पत्ति चेतन से समझना और मकड़ी जिस प्रकार से अपने जाल बुन देती है उसी प्रकार से माया से जगत उत्पत्ति समझ लेना इस प्रकार से दृष्टांतों को अन्य प्रश्नों में बताया गया है चेतना चेतना तो जगत की संपूर्ण सृष्टि वर्णन छठी कार्य का इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है जिसमें उन्होंने सारी बात जड़ चेतन उत्पत्ति के बारे में के बारे में है। जब सृष्टि के बारे में आपने अपने वेदांत सिद्धांत तरह से बता दिया तो सब खड़े हो गए नहीं महाराज नहीं हो सकता ऐसा कैसे हो जाएगा कि माया अपनी चलाती है प्रदान हो जाती है कभी चेतन अपना प्रदान हो जाएगा हम हम ऐसे नहीं मानते जितने द्वैत संप्रदाय वाले विशिष्टा द्वैत वाले सब लोग क्या मानते हैं ईश्वर की विभूति सारा जगत है जहां आपने जगत का वर्णन किया तो तुरंत हो जाएंगे विभिन्न मत वाले लोग और विभिन्न मतों का अनुवाद करके अपने मत को अभी और मजबूत करना है इसलिए आरंभ करते हैं आगे दो कार्य में विभिन्न मतों को समझाएंगे चेतना चेतना आपका जगत की सृष्टि प्रस्तुत करने के बाद स्वमत विवेचन करने के लिए मतांतरों को पन्यास किया जा रहा है विभूति प्रसव्य मन सृष्टि चिंतका ईश्वर का विभूति विस्तार अपनी ऐश्वर्यन करता हुआ सृष्टि ईश्वर ने अपनी विभूति विस्तार किया है इस पक्ष में सृष्टि के वस्तु के आशंका हमारे पक्षांतर करते भाई सृष्टि चिंतक मनयंत अन्य से जो बिन तू इसलिए कह दी व्यावर्तन करने के लिए अपने सिद्धांत से व्यावर्तन करने के लिए तू कर दिया किंतु ये तो हमारा मत था किंतु अन्य मनंते अन्य कौन सृष्टि चिंत का अन्य लोग जो सृष्टि का चिंतन करने वाले लोग ऐसे मानते क्या मानते हैं विभूतिम प्रसव प्रसम सृष्टि सारे सृष्टि के संबंध में चिंतन करने वाले अन्य वाले जगत उत्पत्ति का कारण भगवान की विभूति को बांधते हैं भगवान भगवान का विभूति सारी चीजें। ने भी यही कहा, सारा जगत को मैंने अवस्थ कर रखा हूं एकांश है ना? ये जगत कह दिया मेरी विभूति मत सत्य है और सारा जगत मेरे एक अंश के दौरान मतलब जगत के सात्य सात्विक मेरे विभूति मत नहीं है बल्कि सारा जगत ही मेरी विभूति है और मेरे एक में भूतान कृपा से अमृत दिवी कल्पितत्व कहकर इस विभूति में यथार्थता का खंडन भी कर दिया ना भगवान ने कल्पित्व देव अंशत्व देव एक अंश में है का मतलब क्या अरे आपकी विभूति आपकी शक्ति सामर्थ्य एक अंश आपको पूरा व्याप्त होना चाहिए एक अंश होने का मतलब कल्पित जैसे आपका स्वप्न कहाँ है आपके खोपड़े के एक बैठा हुआ है छोटा तो सा जगह में बड़ा सा शहर बना लिया गाड़ी घोड़े सब बना ले सड़क बना ले हवाई बना लेते सब बना लेते अंदर इसीलिए दूसरे लोगों ने खड़ा नहीं महाराज हे भगवान की विभूति नहीं हो सकता क्योंकि इस सृष्टि में वस्तुत्व शंका रह जाती है इस इसलिए स्वप्न सृष्टि स्वरूपिता अन्य निर्विकल दो चीज ले रहे स्वप्न स्वरूप माया स्वरूपा कुल इस श्लोक में से तीन लोग आ गए ईश्वर की भूति मानने वाले एक दूसरा ईश्वर स्वप्न के तुल्य मानने वाले एक और तीसरा माया स्वरूपा पहला ईश्वर की भूति दूसरा स्वप्न स्वरूपा तीसरा माया स्वरूप दूसरे ने कहा इसलिए नहीं हो सकता ये तो स्वप्न के सदृश है का दिया। स्वप्न का सदृश कैसे होगा भाई स्वप्न का सदृश मानने के लिए पहले आपको कहीं अन्यत्र सत्य वाला वस्तु मानना पड़ेगा ना आप जो स्वप्न में देखते हो उसका पहले जागृत में इस जन्म में पूर्व जन्म अनुभव किए सत्य है अन्य कहीं संस्कार को लेकर आप सपने स्वप्न अनुभूति करते हो ये है ना इसे जगत भी कहीं आप स्वप्न रूपा कहीं सत्य जगत अनुभूति किया होगा आपने, तो आज जो है, आप उसके संस्कार को लेकर के मिथ्या जगत कौन देख रहे हैं सृष्टि मान रहे हैं फिर कहीं ना कहीं सत्य जगत माननी पड़ जाएगी ना इसलिए भी ठीक है स्वप्न स्वरूपा मानना भी क्योंकि स्वप्न का आधार जब बीज गया संस्कार और संस्कार कहां से जहाँ होता है अनुभूति जन्य होता है नहीं है एक लोग भी, लोग भी क्या होते अनुभूति जन्य सती आप तो तो संस्कार का लक्षण भावना के संस्कार इसलिए अनुभूति का से जन्य होता है स्वप्न आदियों की जो कारण संस्कार का नाम भावना के संस्कार वापस में रहता है ऐसे वो लोग भी मानते इसे सप्त स्वरूप मानोगे तो अन्य कहीं जगत की सत्य जगत सप्ती अनुभूति मानना पड़ेगा जिसके संस्कार के कारण गए आज यहां पर मिथ्या जगत को उत्पन्न करते हुए देख रहे हैं निवारण ने, ने महाराज पर ऐसा करो माया में मान लो माया स्वरूपाई थी ये तीसरा है ये माया में सृष्टि है इसलिए वो आदर का विषय नहीं हो सत्य तो उसमें नहीं हो सकता अपना सारा खेल दिखा रहा है वास्तव में कुछ भी नहीं हो रहा है वो आदर का विषय ही नहीं है मनोरंजन का विषय है केवल है ना इंद्र जिला इंद्र इंद्र जाल के दिखाता है माया भी वो क्या है वो वो आपकी मनोरंजन है क्योंकि तो तो तो, आप जानते हैं मैं तो माया देख रहा हूँ झूठा है मुझे ही नहीं जानते मूडो सब समझेगा लेकिन जो पहले से ही चांद के जरा मैं मायावी की माया देखने जा रहा हूं इसे सोच के जो बैठा है वो, तो जानते है ना, वो क्या खूब हंसता है? है, है सब कुछ करता है इसरे कहते हैं कि मायावी की माया के समान समझनी चाहिए जो आदर का रह जाता है सत्य तो उसमें किसी भी मात्रा में किसी प्रकार से नहीं आ सकती है आदिश्वर से क्या लेना है कार्य को भी ग्रहण कर लेना चाहिए सारे चीज को इकट्ठा कर लो इस प्रकार से तीन मत यहां दिखा दिया विभूति विभूति विस्तार ईश्वर ईश्वर से सृष्टि इति के का ही विस्तार है कौन यह सृष्टि ऐसा कौन कहता है सृष्टि चिंतक मन सृष्टि के बारे में चिंतन करने वाले सृष्टि के संबंध में चिंतन करने वाले लोग ऐसा कहते हैं, न तो परमार्थ का नाम सृष्ट तो कर दिया जो के करने वाले है, वो तो को भी आदर ही नहीं करते सृष्टि कैसी है ही नहीं करते। तो सुन चुके कमी वो अद्वितीय है दूसरा है ही नहीं जब दूसरा है ही नहीं दूसरी सृष्टि दिख रहा है तो उसका कौन चिंतन करे सर्प जो है सरप का मां कौन बाप कौन कहा बिल कहाँ था कौन सी डेट ऑफ बर्थ है क्या है कौन चिंतन करता है इस चीज के लिए जब आपको ये दृढ़ निश्चय है कि ये जगत नाम का चीज पैदा ही नहीं हुआ है माई बाप के बारे में क्यों पता लगा है ना आपको ही कहा गया हे वंधिया पुत्र है दो तो बम विस्फोट करके चला गया तो जो जानता है वंद्राम का जिसको होता ही नहीं ये थोड़ी सोचेगा वो बम उसने कहां से खरीदा था कौन सी फैक्ट्री में बम बना होगा इसके षडयंत्रकारी कौन कौन है गुटबाजी आतंकवादी लोग किस गुट से संबंधित था ये इसका सोचोगे कभी नहीं और वो ये झूठ है झूठी बात है उसी प्रकार से जब आपने जान लिया सब एक थी, जान लिया है तो फिर वहां सृष्टि में आदर क्यों करे बंध मोक्ष सारे चीज को मानते मिथ्या जब बंध मोक्ष सब मिथ्या है उसके लिए वो अपना स्वरूप चिंतन के लाभ कुछ नहीं करेगा मैं अपने सभी प्रतिष्ठित करने कोशिश कर रहा हूँ ब्रह्मा से भी प्रतिष्ठित रहेगा वो क्यों लफड़े में जाएगा न मोक्ष के साधनों में जाएगा न संसार के साधनों में जाएगा न बंधन उसने छुड़ाना है न मोक्ष उसने पाना है तो इसलिए जब परमार्द चिंतित जो होते हैं हरे सुद्र एवं न पर में बिल्कुल ही नहीं रखते सुरदी कहती इंद्र अपनी माया से बहुरूप को प्राप्त कर जाता है इंद्र से तात्पर्य ईश्वर उपाधि फिर बहुरूप प्रतिदे उपाधियों के द्वारा बहुत प्राप्त होता है प्रतीत होता है ऐसे एक नंबर टिप्पण में स्पष्ट कर दिया इस मंत्रार्थ को नहीं मायाविल देखो दृष्टांत समझा रहे नहीं आद्रो भवति के साथ हो जाएगा इसी समय एक राजा था पहले भी यह दृष्टांत को कई बार समझाया समझा कहा चुका हूं भाई मांडव्य प्रसाद भाषा ने दिया है देखो आ दृष्टांत और जो भी माया भी अपनी माया दिखावे और राजा बोलता थे था ये माया तो मैं पहले से देखा पुरानी बात छोटा जोड़ा दस बीस रुपया उस जमाने का दे दुख करके छुट्टी करता सम्मान ज्यादा नहीं करता आनंद ले लेना और बेचारा माया भी तब एक ऐसा माया भी आया और उसने मैंने माया दिखाने लगा उसने कहा कि देखिए मैं आपको माया दिखाना चाहता हूँ मुझे एक रस्सी चाहिए ठीक है तुरंत आदेश हुई फटाक से रस्सी ला रख दिया गया रस्सी वही पड़ी है गोल गोल लपेटा हुआ वो बैठ और जब ते, जब जबते जबते संकल्प कर दिया संकल्प कर दिया तो सबको क्या दिखने लगा वो जो सोचते जाए वो दिखाई देने दिखा लगा वो क्या सोचने लगा कि रस्सी सीधा सर कसी बन जाए वो एकदम रस्सी सीधा होने लगा वो कुछ नहीं वही गोल पड़ा है वो लेकिन लोग सारी सभा को क्या दिख रही राजा सही वो रसी सीधा खड़ा हो और उस रसी से धड़कर ऊपर से एक देवदूत आ गया इंद्रदूत आगे राजेशन महाराज हाँ श्रीवेदन आप अपनी सेना के साथ पधारिये वहां देवता लोग का सुर ने बहुत परेशान कर रखा है आप क्या सकता है अच्छा हमारे से भी परास हो सकते हैं ऐसा मानते देवदूत हमारा सबसे बड़ा गौरव और क्या हो सकता है तुरंत और राजा जो है सेना आदि उसी रस्सी से चढ़ते ऊपर चला एक घोर लड़ाई हुई सब को देखो तो राजा वहीं बैठा सुन भी रहा है और जा भी रहा सब जा रहे है सारे सैनिक वैनिक सब गए घोर लड़ाई हुई आवाज धैट भाई आवाज सुनाई दे रहा है खूब बज रहे है अस्त्र शस्त्र कुछ देर बाद ये मरा वो मरा गिर रहे हैं को हल्ला मच रहा है अवंत में राजा की भी मौत हो गई गिरा आ देख रहा कर्म माया ऐसी दिखाई भाई। और जैसे जगा दे राज पक्के हो गए सब उसमें आए देखते दे। कहा तो सामने बैठा हुआ नहीं क्यों वही हम लोग घर बैठे हुए अम्मा आए गए क्या था तो सारा युद्ध की सृष्टि कल्पना देवदूत का आना इनका जाना सारी की सारी कल्पना जैसे वह मायावी के सृष्टि में वह राजे कोई भी अंत में आदर नहीं करता उसी प्रकार मायावी ना सूत्र में आकाश निक्षिपिय मायावी को देखा गया कि सूत्र को मैंने धागे को रस्सी को आकाश फेंका तेन साइल मार हुई और उसी रस्सी के माध्यम से आयुधों को लेकर के चढ़ गया चक्षु चक्षुगोचरधाम अतिथ्य और के अंकों का दृश्य से बाहर हो गया अंकों का विषय नहीं रहा स्वर्ग पहुंच गया ना अब अंकों के विषय में रह जाएगा वो चढ़ते तो देखा लोगों ने चढ़ते चढ़ते गया हो गया दिखाई नहीं रसी दिख रही है ना राजा दिख रहा ना कोई दिख नहीं रहा सब चले गए चक्षु गोचरधाम आदित्य युद्धे न छिन्नम पतिम पुनर उत पशतम युद्ध के द्वारा खंड से छिन्न हाथ पैर कट फट के टुकड़े टुकड़े होकर के नीचे गिरते जा रहे पति पुनर्त पश्यता पुनः क्या हुआ जय जगत जगह बैठे हुए कुछ भी नहीं हुआ हाथ पैर कट फट के गिर तो गए गिरते गिरते जो होश में आए जैसे सब बैठे हुए अपने रहे तो कहीं गए भी भी भी नहीं कुछ भी नहीं नहीं गिरे कुछ है माया आदि सतत आदरो इस प्रकार से उस मायावी के कृत उस माया आदि आदि सबसे उस कार्य में सततता की चिंतन यथार्थता तो सत्यता आदि के चिंता में कोई भी व्यक्ति आदर नहीं कर सकता है उसी प्रकार सारा जगत उस ईश्वर ने अपनी माया से रजा हुआ है माया, कहते हैं। अत निश्चित रूप ना उसके माया से होने से उसकी विभूति नहीं रही है उसकी विभूति नहीं है उसके द्वारा कल्पित स्वप्न तुल्य भी नहीं है नहीं तो अंत प्रति जगत मानी पड़ जाएगा सत्य का बल्कि उसके माया से दिखाई मात्र दे उसको भी दोष आ रहा है अन्य तो सत्रिक मानी पड़ जाएगी इसे उससे उत्कृष्ट प्रातिभाषिक कौन है माया को ले लिया उससे उत्कृष्ट है आपकी अपनी कल्पना माया है गंधर्व नगर के तुल्य आदि से तथे मायावी नहा जैसा दृष्टान समझाया गया उसी प्रकार से मायावीश्वर का सूत्र प्रसारण एक धागे को फैलाने के समान इसने भी माया को फैला दिया है सुषुप्त स्वप्न आदि विकास है वही क्या है जागृत सप्त सुषुप्त रूपी विस्तार तदा रूढ़ मायावी सम तीन अवस्थाओं में आरूढ़ रसी पर आरूढ़ राजा माया भी साथ में गया माया भी, भी साथ में चला गया राजा का यही बात दिखा दिया उसको राजा भी वहीं बैठा है माया भी वहीं बैठा हुआ है कहे सब लड़ने के लिए जैसे यहां पर भी वैसे ही समझो कहते हैं मायावी समझ तद आरूढ़ इस मायावी जिस प्रकार से राजा जैसे आरूढ़ हो चढ़ गया रसी से उसी प्रकार से आप जो जीवात्मा जो भी सो ब्रह्म है वही इन तीन अवस्था रूपी सीढ़ी दर सीढ़ी रसी के दर से आप भी चढ़ गए चढ़ने के समान कर दिया तस्तः प्राग तेजस आदि सूत्र तदारूढ़ अन्य परमार्थ माया उसमें स्थित कौन है प्राग्ञ तेजस विश्वादी है उसी प्रकार यहां पर भी समझो सूत्र अभ्याम अन्य लेकिन उन अवस्थाएं उन अवस्थाओं में आरुढ़ उन आरूढ़ सबसे विलक्षण है ना जो चढ़ाता मायावी और राजा वगैरह उन दोनों में अलग मायावी अलग बैठा है कि नहीं बैठा चाप वो धागा राजा चढ़ा मायावी वो सर से अलग वास्तविक जो बैठा हुआ मायावी वो अलग उसी प्रकार से आपकी तीन अवस्थाएं रूपी रस्सी उस रस्सी पर चढ़ने वाले इन अवस्थाओं पर अभिमान करने वाले रस्सी पर चढ़ने वाले अवस्था को अभिमान करने वाले जो आप विशुद्धा के नाम से कहे जाते हैं वो तीन उन सब से विलक्षण आपका पार्थिक स्वरूप अलग है आप जो शुद्ध ब्रम अलग ही है रस्सी क्या है यहां दार में अवस्थाएं जागृत स्वप्न सुध ऋषि के समान है जिस पर आप है, जिसका करते हैं, करते तो नाम हो जाता है अतिरिक्त हम मायावी राजा वगैरह इन सारी कल्पनाएं और मायावी जैसा बैठा हुआ है पारमार्थिक सत्य माया व्यवहारिक सत्यता वाला उसी प्रकार से आप इन सबसे विलक्षण एक पारम ब्रह्म है यह समझना पड़ेगा दा भ्याम अन्य परमार्थ मायावी सूमिष्ट माया, माया छन्न अदृश्यमान लेकिन उस पूरी घटना क्रम काल में मायावी किसको दिखाई दे रहा था क्या वह कुर्सी पर बैठा हुआ वो क्या कर लिया था अपनी माया से अपने आप को ढक लिया पहले किसी को भी मैं न दिखाई दूसल्प करता है वो जैसे आजकल की मायावी क्या करते हैं एक काला सा डंडा रखते काला डंडा देखा ना काला डंडा रखते मायावी जो और डंडे के सामने मंडूक वसा अंजन को मंत्र सिद्ध करके लगा देते मंडुक मने मेंढक मेंढक की वसा को निकालते चमड़े के नीचे का जो मांस होता तो नहीं पतला सा वो मांस को जला करके इस अंजन बनाते उस अंजन को मंत्र सिद्ध कर लेते उतना थोड़ा सा इस पर लगा देते डंडे और फिर वो पहले क्या करेगा फट फट फट फटफट और सबके सामने गोल गोल घोल जाएगा ना मंत्र का तो सिद्ध कर रखा है घुमाएगा उसके अंक गई उसको वो जो बोलेगा वो दिखेगा आप जो देखना चाहें वो नहीं दिखेगा और सत्य भी दिखेगा। नहीं दिखेगा दोनों नहीं कितनी भी सच्चाई को बंद कर दिया क्या है क्या भी बंद कुछ नहीं दिखेगा और वो जो बोलते जाता है वो आपको दिखाएगा हजार रुमाल ऐसा करते जाएगा निकल रहा है कुछ नहीं वो एक ही रुमाल हिल रहा है, निकल रहा है एक ही और आपको दे देवी दे आपको लगे हाँ मुझे भी दे दो एक दे भी देगा आप ले जेब में डाल लेंगे बाहर निकलने के बाद जेब से निकालो मैंने ना आपको दिया उसने ना आपने जेब में डाला था सब माया ब्राह्मण मैं सरवाया उसी प्रग ईश्वर कर दिया ईश्वर ने मैंने ब्रह्म ने क्या किया अपनी मैं अपने आपको ढक लिया इसलिए हमें ब्रह्म दिखता नहीं है चल ब्रम दिखता इसे कहते हैं सैव भूमि माया अच्छ अदृश्यमान यथा अदृश्यमान होकर वो माया भी माया से आच्छ हो करके वही कुर्सी पर भूमि पर बैठा हुआ है वह किसी को भी नहीं दिखाई दे रहा है बल्कि वो जो संकल्प करते जा रहा बोलते जा रहा मन माननीय मन सोचते जा रहा है वही दिखते रहा है सबको उसी प्रकार तथा तुर आख्यम परमार्थ उसी प्रकार के जब जो है है ब्रह्म ब्रह्म भी उसको आप आया गया गया गया इधर जन्म हुआ हुआ मर गया, वो हुआ, ये कल्पना करके जाते हो अतंतायादरों मुक्षुण आर्या नाम न निष्प्रयोजना सृष्ट आदरा इसलिए मुक्षों को आर्यो को किसकी चिंतन में आदर करनी चाहिए उस पारमार्थिक तत्व तत्व जो ब्रह्म आत्म तत्व के चिंतन करने में ही आदर करनी चाहिए और सृष्ट्रयोजन प्रयोजन व्यर्थभूत सृष्टि में चिंतन करने के आदर नहीं होना चाहिए इत्यता सृष्टि चिंत का नाम मे वै थी विकल्प ये भी विकल्प बोल रहे वेदांत भी बोल रहा है ये भी चिंतक ही बोल रहे हैं इत्याहा सरुपा सरुपा सरुपा एक विकल्प स्वप्न माया स्वरूप स्वप्न स्वरूपा माया स्वरूपा क्यों आप इसको नहीं मान रहे हैं वेदांत पक्ष का क्या माया स्वरूपा को क्या कारण माया स्वरूपा पक्ष को आप क्यों नहीं मानते खानगिरी देखिए उसमें जगत गता नाम अर्थात स्वप्न प्रार्थना कि जगत में पहले देखा हो सत्य जगत में देखा हुआ ही वस्तु स्वप्न विस्तार को प्राप्त होते संस्कार के माध्यम कहीं कहीं जागृतकालीन के पदार्थ के पदार्थों को सत्य माना पड़ जाएगा ना अनित सत्य मानी पड़ जाएगी ये समस्या है वहां स्वप्न दृष्टान को खंडन हो गया और मैं मन लक्षण या सत्य अंगीकारा समस्या है वह आपने भी गड़बड़ कर दिया माया का कारणीभूता मायावी की माया मायावी की माया क्या है उसका मंत्र शक्ति या उसके से मणि पकड़ रखा है कोई जड़ी बूटी है उसके पास कुछ कुछ है वो सत्य है नहीं? नहीं जो भाई जो माया का कारणीभूत जो असली माया जो उसके पास है चाहे मंत्र हो चाहे जड़ी हो चाहे मणि हो वो सत्य ना एन हमारे यहां भी तो सत्य नहीं है वेदांत असली वेदांत में आप यहां पर मायावी की माया को सत्य मानना पड़ेगा और उस माया का कार्य जगत को असत्य जो दिखा रहा है इसके पास जो माया शक्ति है माया अस्य, माया बना रहे उस माया शक्ति जो उसके पास है मायावी के पास उसको असत्य मानते हो असत्य मानते हो सत्य मानते हो वेदांत कहां से हुआ तो माया भी सत्य है, मायावान पुरुष भी सत्य है, दो सत्य हो जाएगा हो गया फिर तो आपकी सांख्य दर्शन प्रकृति भी सत्य है पुरुष भी सत्य इसलिए यद्यपि यद्य बोल तो रहा है लगभग वेदांत जी से है ना कहीं भ्रमित नहीं होना वेदांत बोल रहा है करके इसे जान के हमने उठाया बात को क्योंकि माया का मायावी की जो अपनी माया है मायावी की जो अपनी माया है उस माया को लोक में क्या मानते सत्य मानते हैं लेकिन हम वेदांत में जो माया मान रहे वो सत्य नहीं है, वो खुद मिथ्या है एक मेवित सत्य ब्रह्म ही है दूसरा कोई सत्य तत्त्व हम मानते ही नहीं पारमर्स मानते नहीं तो आते वह यह भी वैकल्पिक कोटि में आ गया मुख्य सिद्धांत नहीं इच्छा मात्र प्रभाव सृष्टि यदि सृष्टौ विनिश्चिता काला प्रसूति भूता मनते अब दो पक्ष और ला रहे हैं बाद में सिद्धांत पक्ष में जाएंगे तो उसमें भी और दो पक्ष आएगा पहले सृष्टि की प्रधानता तो को लेकर भोग प्रदान कहेंगे फिर भोग प्रदान को लेकर के प्रयोजन प्रदान को लेकर के भी कहेंगे ये सब जो बोल रहे सृष्टि प्रधानता तो का विचार चल रहा है सृष्टि का प्रयोजन क्या है किसने बना रहा उस प्रयोजन को लेकर के दो प्रक, प्रकार की बात कही जाएगी सृष्टि को लेकर पांच प्रकार और प्रयोजन के लेकर दो प्रकार कुल सात विकल्प उठा दिया फिर खंडन अंतिम पाद करके करके छोड़ देंगे जिससे कि पूर्व में आपको छठे श्लोक में सिद्धांत बोल चुके हैं दोबारा बारह सिद्धांत नहीं बोलेंगे इन सारे पक्षों खंडन के लिए है। िका का अंतिम पाद बोलते उसे सारा खंडन हो जाएगा इच्छा मात्रम प्रभाव सृष्टि प्रभु की इच्छा मात्र सृष्टि है क्योंकि जितने ऊपर समझेंगे क्या बोलते बोलतेम तो एक प्रजा ये तप तेजो सृजताप्यत इत्यादि अनेक शब्दवलियों से स्पष्ट दिख रहा है उसकी प्रभु की नई विभूति का विस्तार है न प्रभु की यह माया है ये तो केवल प्रभु की इच्छा संकल्प मात्र जैसे आपका संकल्प मात्र आप गंधर्व नगर इसे मैंने गंधर्वनगर कहा था वहां कोई माया नहीं है कोई चीज बनी नहीं आप केवल मन मन कल्पना करते जा रहे हैं और आपकी मन की कल्पना गंधर्व नगर आप बात के लिए सीमित है दूसरों को नहीं दिखाई देता यानी माय की माया दूसरों को भी दिखाता है उसे उत्कृष्ट होने कल्पना में गंधर्व नगर का दृष्टान लेकर कह रहे हैं ईश्वर की कल्पना मात्र है मानस सृष्टि कुछ भी सृष्टि नहीं है ऐसा सृष्टि के विषय में चिंतन करने वाले लोग बड़ा निश्चय के साथ ऐसे कभी किसी किसी ने निश्चय किया है बिल्कुल निश्चिता लेकिन दूसरे लोगों का कहना है महाराज वो ईश्वर की कल्पना भी कालाधीन है ना ईश्वर ब्रह्मन मन मर्जी थोड़ा कर देगा कुछ भी फिर प्रलय काल ने सृष्टि सृष्टि काल में प्रलय कर, कर, कर उल्टा पुल्टा कर देगा वो तो काल उस ईश्वर के ऊपर भी एक डंडा है तो काल कहता है ईश्वर गए सृष्टि बना तभी ईश्वर सृष्टि बनाता है और काल कहता है बंद बंद कर प्रलय का टाइम हो गया है बंद करो सृष्टि बंद करेगा बेचारा ईश्वर तो कालाधीन होकर सारा काम धंधा कर रहा तो काली मुख्य हो गया ना ईश्वर क्या रहा काला प्रसूति भूता नाम मन काल चिंतक काल चिंतक ज्योतिषी लोग काल से भूतान ईश्वर से ही बड़ा काला उनके लिए संवत्सर को ईश्वर कह दिया पंचांग में एक श्लोक पहले छापते थे देखिए अभी भी छापते कि नहीं ये लोग नहीं छाप उसमें लिखा था मैंने ये संवत्सर ही ईश्वर है ऐसे एक श्लोक है काल ही ईश्वर है ये मान लो वास्तविक और ये जो ईश्वर ब्रह्मष्ट में है वो काल रूप ईश्वर किया थी। ऐसा एक श्लोक शुरू के पंचांगों में हमने छपाया था लेकिन लोग अभी निकाल दिए हैं उसको इसमें नहीं है तो ये लोग वो लोग ज्योतिषी लोग है ईश्वर को भी ब्रह्मा विष्णु महेश है इनको भी कालाधीन मानते कालो काल के अधीन है इसीलिए काल ही से सारा जगत उत्पत्ति होती है ऐसा मानते हैं ये लोग इच्छा मात्रम प्रभ सत्य संकल्प क्योंकि प्रभु कैसा है सत्य संकल्प है ना वो अत सृष्टि घटाई संकल्पना मात्र ये सृष्टि है घटाधि वो संकल्पना नात्री है न ना संकल्पना तृप्त संकल्प से तृप्त घट पटना वास्तव में नहीं है कालादेव काला दे भाई भलोति संकल मात्रा न तो तृप्त का चिदस्ती यदि कैसा चरवादी नाम मदम कुछ ईश्वरवादी मत बोले ऐसा है इन दूसरों को कहने के नहीं नहीं भाई वह भी कल्पना करता है वो भी कालाधी नहीं कल्पना करता है सारा जगत किसी न किसी काल में ही व्यवस्थित है ना सृष्टि काल, स्थिति काल प्रलय चक्रेशन करने से काल ही प्रमुख है जगत हुआ ऐसे मानना चाहिए ये इस प्रकार से भूत भौतिक सृष्टि के सामान्य विचार हो गया और इसको प्रयोजन को लेकर अगला कार्य आएगा और वही पहले के छः मंत्रों पर जो कार्य चल रही थी वो भी पूरा हो जाता है कल देखेंगे